सहनावत सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्विनावीतमस्षा वह शांति शांति शांति हा जी गुण का लक्षण चल रहा था हाँ जी बोलिए हाँ बोलिए जो गुण का लक्षण है, जो तो और अनपेक्ष जी इन दोनों सापेक्ष अर्थ कि में सापेक्ष होता है तो जब दो नहीं लगाते तो नहीं उस, उसके पीछे कारण है ना क्यूँकी कर्म से भी वही धर्म दिखाना है इसको कर्म से भी वैधर्म क्योंकि कर्म जो है अनपेक्ष कारण होता है कर्म जो है अनपेक्ष कारण होता है वो भी दिखा उससे भी वैधर्म दिखाना है यहां यहां अकार अनपेक्ष का है ना यहां पर और वो अनपेक्ष कारण है कर्म का कर्म का जो लक्षण है ना उसमें वो आ, अनपेक्ष कारणम है वो वो अनपेक्ष कारणम है ये अकारम अनपेक्ष है उससे भी वैधर्मी दिखाना है ना इसलिए ये बात है हाँ जी हाँ सूत्रार्थ भी अभी पूरा होने होने दीजिए फिर करते हैं सूत्रार्थ हाँ जी आप कुछ कहना चाहते हैं हाँ बोलिए है, जी जो जो लक्षण रहे हैं जो सामान्य होता है सामान्य गोत्व गोत्व हाँ जी वो भी द्रव्यास्त्र है कोई जो जो जो जो गुणवान नहीं है धारण नहीं करता ह वो स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता गोत्व गो गो तो उसको भी क्या? गुण, गोतु। गोतु। गोतु गुण नहीं है ना गोतु तो सामान्य है इस लक्षण में कोई घटा है क्या तो सामान्य भी आ रहा है दोनों के लक्षण सामान्य आ रहा है। नहीं ऐसा है गुण में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जैसे गुणत द्रव्यत्व है द्रव्यत्व द्रव्य में रहता है गुणत्व गुण में रहता है और कर्मत्व कर्म में रहता है गोत्व किसको धारण करता है गोत्व एक जाति एक सुधार नहीं कर सकता है ना तो जाति जाति है ना सामान्य है ना जाति तो जाति और गुण में अंतर है ये तो अंतर जब अंतर है तो फिर गोत्व गुण नहीं हो सकता है ना जब अंतर आप स्वीकार कर रहे हैं तो गुण कैसे होगा वो दे तो सामान्य घट रहा है <spray nasıl> नहीं घट सकता है क्योंकि द्रव्याश्री है ठीक है ना तो गोतव द्रव्याश्रयी है ऐसा नहीं है नहीं नहीं द्रव्याश्रयी का मतलब है गौतु तो कहाँ रहता है तो गो गाय में रहता है ठीक है ना गो गौतु गाय में रहता है और अश्वत्व अश्व में रहता है हाँ? और अलग अलग अलग अलग द्रव्यों में रहता है हाँ? सभी सभी में नहीं रहता है तो हम नहीं, मैं ठीक हाँ, तो है नहीं, इसका नहीं उस, इसमें आप देखेंगे द्रव्याश्रय ही है अगुणवान है ठीक है ना अगुणवान है यानी गुण में गुण नहीं रह सकता है और तो गुण को नहीं कर सकता? अंदर गुण नहीं रहता। किसके अंदर गोत् स्वयं किसी के आश्रित रहता है ठीक है ना? किसी के आश्रित रहने मात्र से वो गुण नहीं कहला सकता है ना? वो तो कर्म भी द्रव्य के आश्रित रहता है इससे गुण कर्म नहीं बन सकता है नहीं पूरा लक्षण कैसे घट रहा है जैसे वो द्रव्याश्रय है हाँ। और उसके वो गुणवान नहीं है गुणवान है मतलब सामान्य और वो स्वयं विभाग को ऊपर कर सकता गुस्तव ठीक है तो मैं कलेक्शन हाँ जी हाँ जी बोलिए जो विभाग कहा जाएगा विशेष में वही सामान्य जाति है वही क्या बाद नहीं सामान्य जाति जो है दो प्रकार की जाति दो प्रकार का होता है एक परसामान्य एक अपर सामान्य होता है, तो जो ये है वही तो जाएगा। नहीं गोत अपर सामान्य है वो गोत गो, गाय में रहता है अश्वत्व अश्व में रहता है ठीक है तो अश्वत्व गोत गाय में रहने, रहता है ये तो है इतने मात्र से वो गुण नहीं हो सकता क्योंकि गुण जो है किसी का गुण गुण को उत्पन्न करता है कि ये गुण गुण को उत्पन्न करता है गोत्व किसी को उत्पन्न करता है गोत्व गोत्व गोत्व नहीं उत्पन्न करता है द्रव्य नहीं गाय से द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होता है सब इस देखें, का। का मतलब अगुणवान का मतलब गुण गुण में नहीं रहता है ये इसका मतलब है ठीक है गुण गुण में नहीं रहता है सामान्य तो व्यापक जाति है गोत जो है सभी में रहता है मतलब गोत सभी द्रव्यों में रहता है सभी गायों में रहता है ठीक है तो वो तो गोत है और ये गुण सभी में रहता ऐसा नहीं है ये ये गुण तो जिसका है उसी में रहेगा वस्त्र देखें वस्त्र है नहीं वस्त्र में कौन सा गुण श्युण श्युण वो तो श्वेत है तो तो सर्वव्यापक सर्वड़ा मतलब सभी श्वेत श्वेत द्रव्यो में रहेगा वो में वो तो एक रहे तो ही है ना वो गोत तो एक होता है हाँ तो एक तो ही है ना ये गुण तो अनेक होते हैं गुण तो देखिए श्वेत अलग है और श्वेत अलग है ये इस बात को समझ लीजिएगा श्वेत अलग है श्वेत एक गुण है और श्वेतत्व जो है वो उस गुण में रहता है श्वेतत्व श्वेत गुण में रहता है साथी किसमेंगे नहीं, रखेंगे तो किसमें रखेंगे? नहीं गुण, शे, गुण, गुण गुण में गुणत्व रहता है हमें इसका मना, मना नहीं कर रहे द्रव्य में द्रव्यत्व रहता है गुण में गुणत्व रहता है कर्म में कर्मत्व रहता है वो तो ठीक है नहीं गोत सामान्य है और अलग ही है सामान्य उसकी सत्ता अलग है गोतव अलग ही रहता है गो जो है गोतु गायों सब, सब में गोत्र है तो जाती है सामान्य है वो। सभी गायों में रहता है एक है गोत जो है एक है और यह गुण अलग अलग है गुणों में गुणत्व रहता है साम, आ, ऐसे द्रव्यो में द्रव्यत्व रहता है और ऐसे कर्मों में कर्मत्व रहता है हाँ जी सूत्र तो जो जिस लक्षण कहना जाता है वो लक्षण सामान्य में रहा है सामान्य में कैसे घटता है सामान्य में अगर घटता है सामान्य ही गुण होता तो छह पदार्थ नहीं सामान्य गुण अलग चीज है सामान्य हाँ। दो पदार्थ अलग अलग है हाँ। होते हो भी, का जो लक्षण किसी ने वो गुण के लक्षण में सामान्य आ जाता है कैसे आ रहा यही? तो हाँ। है यही हाँ। से गोत् है गोत्तव में देखिये मतलब गोत्तर गुण के लक्षण में देखिये गोत्ते है एक द्रव्य से घटा गोत्रो जो गाय में रहता है को उत्पन्न नहीं नहीं नहीं कर सकता, कोई तो होता। ठीक का है। तो। है, है? वो का कारण भी तीन चीज़ में अगर ऐसा ही है तो कर्म भी द्रव्य द्रव्याश्रित है जी है। और संयोगी भाग को उत्पन्न नहीं करता है उत्पन्न करता है ठीक है ठीक है आ, इसमें अलग पदार्थ है आ, एक बार सामान्य को देख लेते हैं कि सामान्य के क्या लक्षण है उससे पता लग जाए क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है उसका क्या लक्षण है क्योंकि अगर आ, गुण के लक्षण में वो घटता होता तो उसको भी सामान्य को फिर अलग कहने की आवश्यकता नहीं जरूर कोई है लक्षण वो है वो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है हाँ जी तो, तो चौबीस गुण गिना रखे है सत्रह गुण तो कहा गिनाए।, तो तो गिनाए नहीं इन्होंने हम शब्दों को लेकर प्रसिद्ध होने के कारण अगर उनको माननीय होता तो चार चार गुण दे दिए एक गुण को छोड़ के छोड़े तो कुछ कारण होगा तो उसका कारण बताया ना उन्होंने विवेचनीय है उसको विवेचना करके सिद्ध करने योग्य इसलिए उसको छोड़ रखा है उसको विवेचना करेंगे ना शब्द को तो विवेचना करेंगे इसलिए वो छोड़ रखा है शब्द का प्रकरण आएगा कहीं ना कहीं तो आएगा समान शास्त्र में आएगा भले ही कहीं पर तो आए हा क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया कि शब्द को क्यों नहीं ग्रहण किया यहाँ पर उसका कारण बताया कि यह विवेचनी है अनुमान से जानने योग्य है इसकी विवेचना करके इसको समझने का प्रयत्न करते हैं औरों को वैसे विवेचना करने की जरूरत नहीं थी इसलिए उनको पढ़ दिया कोई ने तो कारण तो बताया ना उस कारण के कारण उस कारण बताने से उसको अलग रख दिया इसलिए उसको नहीं गिना है सुन रहे हैं तो सब शब्द के बारे में बहुत सारी बातें जैसे रूप रस गंध स्पर्श उसकी इतनी विवेचना करने की जरूरत नहीं है आसानी से समझ में आते हैं लेकिन शब्द को आसानी से नहीं समझना होता है उसको तो बहुत कारण चाहिए उसके लिए शब्द उत्पन्न होता है तो कैसे उत्पन्न होता है फिर शब्द से शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं उसकी बड़ी विवेचना है उसकी विवेचना को अनुमान से समझना पड़ता है इसलिए उसको इसमें नहीं पड़ा है ये कारण बताया वहां पर हाँ जी नहीं वो एक प्रसिद्ध है ना जो प्रसिद्ध है वो दिख रहा है उनके प्रसिद्ध, नहीं था। प्रसिद्ध तो उनके सामने भी था उनके सामने भी प्रसिद्ध था कोई तो हेतु बताया ना कोई हेतु नहीं बताया होता तब हम मान लेते हैं कि बिना मतलब के सूत्र ऐसा बना दिया कारण तो है कि नहीं है पता है ना उन्होंने रूप की रश्मि है क्या रूप में कोई रश्मि की बात ही नहीं उसकी कोई चर्चा नहीं है रूप तो आसान है वो तो आंख की बात थी वो तो नेत्र की बात है, है, है, है। देखिये रूप गुण की वैसा कोई विवेचना नहीं की है। आप रूप को और आंख को मिला क्यों रहे हैं वहां तो आंख की विवेचना की है। चक्षु रश्मि की विवेचना किए न की है। ना कि रूप गुण की विवेचना की है, आ, रूप का कैसे होता है? इसी इसी। फिर वही बात है ज्ञान अलग चीज है हा? वहां रूप गुण की कोई विवेचना की है इसका उत्तर दो बोलो तो फिर आप जिसकी विवेचना नहीं की उसकी बात क्यों कर रहे हैं यानी रूप रस गंध स्पर्श इन चारों को आसानी से समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर है सामान्य विवेचना है पर शब्द को समझने के लिए ता अलग विवेचना की है उसके शब्द के बारे में शब्द कैसे उत्पन्न होता है फिर शब्द से शब्द कैसे बनते हैं शब्द कैसे दूर तक जाता है उसकी वो विवेचना करनी है उसको अनुमान से प्रमाणों से जानना है इसलिए उसको अलग रखा है विवेचना के माध्यम से उसको समझने के लिए उसको पढ़ा नहीं है ये कारण बताया ऐसे बाकी गुणों के लिए ऐसा है ही नहीं इस दृष्टि कौन से बाकी गुणों को रख दिया और कुछ प्रसिद्ध गुण है इसलिए नहीं रखा हाँ जी जहां से हुआ वहां से आगे बढ़े हाँ वहीं से लेते हैं संयोग विभागेशु कारण नवती गुण संयोग और विभाग में कारण नहीं बनता है संयोग विभाग संयोग विभागान विहाय अन्यु गुणेशु तो गुना कारण बहती संयोग विभाग इन दोनों को छोड़कर के बाकी गुणों में गुण कारण होता है उक्तम यथा जैसा कि पहले कह चुके हैं गुणा गुणान्तरम आरम बनते गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं संयोग विभागेशु नई वियमा संयोग विभाग में यह नियम लागू नहीं होता है संयोगज संयोग विभागज विभागस्तुवती विभाग संयोगज संयोग संयोग से, से उत्पन्न होने वाले गुण से संयोग से संयोगज संयोग और विभागज विभाग यानी संयोग से उत्पन्न संयोग विभाग से उत्पन्न विभाग में गुण कारण तो बनता ही है संयोग से उत्पन्न संयोग से विभाग से उत्पन्न संयोग विभाग यानी विभाग से उत्पन्न विभाग और संयोग से उत्पन्न संयोग यहां पर गुण तो कारण बनता ही है कल बताए थे ना जैसे मेरे हाथ का और पुस्तक का संयोग है इस संयोग से इस संयोग से दूसरा संयोग उत्पन्न होगा ऐसा इसको कहते हैं संयोगज संयोग संयोग से उत्पन्न संयोग यह जो संयोग है यह संयोग से उत्पन्न है इसको कहते हैं संयोगज संयोग ऐसे विभागज विभाग जी हाँ जी संयोग हाँ जी आकाश का जो बोलते हैं कि ये कारण बनते जी द्रव्य तो तो तो के से। जहां तो कोई नियम नहीं है ना वो कारण बनेगा वहाँ रहने मात्र से गुण कारण बनता है ऐसा कोई नियम नहीं है क्यों क्योंकि द्रव्य द्रव्य का संयोग हो रहा है द्रव्य द्रव्य संयुक्त तो हो रहे हैं ठीक है ना वो गुण कारण बन रहा है ऐसा कोई नियम नहीं है ना गुण रहता है तो रहने देना द्रव्य द्रव्य संयुक्त तो हो रहे हैं इसी प्रकार में जो गुण है और इस द्रव्य जो गुण संयुक्त हो तो ही रहे द्रव्य द्रव्यो के साथ संयोग होता है गुणों में संयोग नहीं होता है द्रव्य का संयोग उसको नहीं मानते है ना कहा आपको ऐसा आ, आप कल्पना कर रहे हैं गुण गुण संयुक्त हो रहे हैं द्रव्य संयुक्त हो रहे हैं आ, फिर द्रव्य संयुक्त होंगे तो गुण तो, तो, तो गुण के संयुक्त गुण गुन में गुण दो गुणों में संयोग हो रहा है ऐसा कोई सिद्धांत है का कहीं पर आपके कहने से थोड़ा बनेगा वैसे गुण गुण का संयोग होता ही नहीं है ये तो आप कल्पना कर रहे हैं कि दो द्रव्य संयुक्त हो रहे तो गुण भी संयुक्त हो रहे हैं ऐसा कोई नहीं हम ही है ना ऐसा होता है केवल द्रव्यों, द्रव्यों का संयोग होता है गुणों का संयोग नहीं होता है ठीक है हाँ बोलो बोलो क्या कहना चाहते ह ऐसा कोई नियम नहीं है रूप गुण जो है साकार तो है गंधु साकार है। और क्या साकार है गुण साकार है रूपी साकार है रूपी तो दिखता है हमको द्रव्य निष्ठ है द्रव्य भी दिखता है रूप भी दिखता है आपत्ति क्या है गंध भी दिख रहा है गंध का भी प्रत्यक्ष होता है गंधगु हाँ जी नहीं सारे गुण नहीं दिखते हैं ज्ञान गुण नहीं दिखता है प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम प्रत्यक्ष मन है। हो रहा है। मन तो <laughs> हो तो ये प्रत्यक्ष नहीं है ऐसे तो सभी सभी सभी का ज्ञान होता है जान होना मात्र उनको प्रत्यक्ष नहीं कहते अनुमान से भी ज्ञान होता है इससे क्या कहना चाहते हैं आप शब्द से अनुमान भी ज्ञान होते हैं नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ही मान रहे कर रहे हैं मेरा किसी बात को गलत से कर दी मुझे समझ में आ कि मेरी बात गलत है है ये अनुमानिक प्रत्यक्ष क्या है कौन सा आपने मेरी बात, मैं जो प्रत्यक्ष है वहाँ प्रत्यक्ष है व अनुमान है ये आप जो समझते है वो समझ लो प्रत्यक्ष ज्ञान अनुमान ज्ञान शब्द ज्ञान होता है तो शाब्दिक ज्ञान शब्दों से होता है अनुमान से होने वाले जान को अनुमानिक ज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं इसलिए मैंने कहा ज्ञान प्रत्यक्ष होता नहीं है इसका यह अर्थ है सारा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है कुछ ज्ञान प्रत्यक्ष होता है कुछ ज्ञान अनुमान से होता है कुछ ज्ञान शाब्दिक शब्द से होता है हमें ज्ञान होता है कि सृष्टि बनी प्रत्यक्ष ज्ञान थोड़ा होता है हम तो अनुमान ज्ञान करते हैं उसका इसका मतलब ज्ञान वहां प्रत्यक्ष नहीं है और बहुत सारा ज्ञान हमको होता है जो शब्दों के माध्यम से होता है वो सारे शाब्दिक ज्ञान होता है तो शाब्दिक ज्ञान भी होता है अनुमानिक ज्ञान भी होता है जैसे ये किसका हेतु इस इसमें तो कोई हेतु नहीं हर जगह कोई हेतु देने की जरूरत नहीं तो है संयम विभाग ऐसा देखिए आप हर जगह अनुमान प्रक्रिया नहीं चलती है ये तो केवल ये कहना चाहते हैं कारण नहीं होता है तो, तो कुछ होगा ना क्यों नहीं बनता होता ही नहीं इसलिए <laughs> मेरा कारण कार्य होता है मैं कोई कार्य नहीं हो रहा है हर जगह आप हेतु तो क्यों पंचावय क्यों लगाना चाहते हैं हाँ हर जगह थोड़ा पंचावय लगना लग, लगाते हैं कि यहाँ ऐसा है तो इसमें क्या हेतु है ऐसा हे थोड़ा होता है <laughs> हर जगह पंचम लगते नहीं होता है संयोग और विभाग में कारण नहीं बनता है तो वहाँ ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं संयोग विभाग को करने के लिए गुण कारण बनता हो आवश्यकता ना होने से क्या हाँ जी सब कारण बनते हैं है। लेकिन क्योंकि ऐसे ही बनता है क्या दिखता है प्रत्यक्ष ऐसे ही होता है अगर ऐसा ही है तो आप प्रत्यक्ष होने से यूं हेतु बना लो हमको क्या दिक्कत है, तो है तो मतलब संयोग और विभाग में कारण बनता है ऐसा कहीं भी नहीं दिखता अगर हो, होता तो दिखता। आपको, नहीं मुझे दिखता आपको दिखता है तो तब बताओ ना क्या कहां हो रहा है कारण नहीं ऐसा कोई प्रमाण तो दो ना आपकी यहाँ गुणों में संयोग हो रहा है जैसे द्रव्यो में संयोग होता है तो गुणों में भी संयोग होता है कहीं प्रमाण है कहीं तो प्रमाण तो होना चाहिए ना शास्त्रीय प्रमाण भी तो लाइए ना तो ठीक है फिर जो यहाँ बता रहे हैं उसको मान लो फिर जो पूरा नहीं पढ़े तो जो पता है वहां मान लो और, और भी एक बात बीच में समझ लेना किसी शास्त्र में कुछ कहा है तो उसका कुछ कोई ना कोई अभिप्राय होता है एक शास्त्र को पढ़ करके सभी ए, ए, विद्या को नहीं जान सकता एक, एकम शास्त्रम अध्यनो न शास्त्र निश्चयम शास्त्र के निश्चय को एक शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पढ़ते हाँ ठीक है।, है इसलिए या जो कह रहे हैं उसको स्वीकार कर लो ना फिर यहाँ तो स्पष्ट कह रहे हैं गुण जो है संयोग विभाग में कारण नहीं बनता है अगर बनता हो तो कह देते ना ये हाँ जी बोलिए क्या क्या इच्छा और को बोली निराकार है निराकार गुण गुण। है निरा है। निरा वस्तु के निराकार गुण होते हैं साकार वस्तु के साकार गुण होते हैं ये समझ लेना हाँ जीकार <laughs> कैसे साकार वस्तु के तो साकार है, हाँ। लेकिन सरकार में निराकार भी हो सकते हैं निराकार है क्यों निराकार आकर संख्या जी संख्या, हाँ। संख्या। हाँ। आकार किस जी, जी निराकार के गुण निराकार होते हैं हाँ। तो को तो निराकार निर्विवाद आत्मा का जो संख्या गुण है तत्व तो उसको आप निराकार कहेंगे साकार हाँ। है एक क्या कर जो निराकार हो गया ना उदाहरण जैसे ये है ना और इसकी संख्या साकार है मैंने कहा ना साकार के साकार होते हैं निराकार के निराकार होते हैं इसमें एकत्र तो दिख रहा है ना मेरे को स्पष्ट एक संख्या दिख रही है हाँ और क्या द्रव्य द्रव्य एक है तो संख्या भी एक दिख रही है ना उसमें क्या दिक्कत है और जब आप आत्मा क्या द्रव्य एक दिख रहा है आप छल क्यों करना चाहते ऐसा है जब तो एक द्रव्य बुद्धिगम में एकत्व अलग है एक संख्या अलग है संख्या ले लेते हैं मतलब तो, तो बुद्धिगम में नहीं संख्या तो साक्षात दिख रहा है एक है <laughs> एक द्रव्य है तो एक संख्या है विचार, तो <laughs> विचार कर लेना ठीक <laughs> एक तो है एकत्व जरूर बुद्धिगम में उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एक दिख रहा है एक पदार्थ तो एक ही दिख रहा है दो है तो दो संख्या दिख रहे क्योंकि संख्या भी द्रव्याश्रित होता है ठीक है ना संख्या द्रव्याश्रित है क्योंकि एक द्रव्य होने के कारण से तो एक संख्या आई है उसको प्रत्यक्ष मतलब ये बात कमाल हो गई कि अगर निराकार वस्तु है तो संख्या जो गुण है वो निराकार गुण हो गया बिल्कुल साकार है तो साकार हो गया विरोधी क्यों नहीं विरोधी कैसे है क्योंकि जो, जो द्रव्य है द्रव्य जब दिख नहीं रहा है द्रव्य निर, द्रव्य निराकार है तो उसके गुण भी निराकार होंगे ये तो सीधी सी बात है और द्रव्य साकार है तो उसके गुण भी साकार है अच्छा अच्छा अगर हम ऐसी परिस्थिति लेकर के आए जहाँ आत्मा दिखती है, कर वाली में। तो वहां फिर फिर है के नहीं निराकार के रूप में प्रत्यक्ष होता है ये याद रखना आत्मा का प्रत्यक्ष होता है वो निराकार के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो वो भी निराकार के रूप में प्रत्यक्ष होता है, और, प्रत्यक्ष होता है। <laughs> और क्या है देखिए निराकार हाँ प्रत्यक्ष होता है पर उसमें उस साकार है वो ये नहीं थोड़ा कह सकते प्रत्यक्ष मात्र को साकार थोड़ा कहते हैं निराकार है तो निराकार के रूप में प्रत्यक्ष होता है साकार है तो साकार के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं वो भी निराकार है है। के क्यों साकार में क्या है भी। है है शब्द एक एक हो हो रहा है, एक निराकार हो रहा है, निराकार देखिए निराकार का मतलब आकार आकृति जो है ना जिसका लंबाई चौड़ाई ऐसा किसी का होता नहीं है उसको निराकार कहते हैं ठीक है न गा भी नहीं होता है तो में साकार क्योंकि साकार द्रव्य है ना तो साकार द्रव्य के गुण साकार माना जाता है एक दोष आएगा अगर हम धूप साकार कहेंगे, तो द्रव्य के रहता है, तो फिर उस समय में हमको द्रव्य का भी आकार दिखाना पड़ेगा और धूप का भी आकार दिखाना पड़ेगा। इसको ऐसा केवल कथन मात्र होता है कि द्रव्य साकार द्रव्य के साकार गुण होते हैं और निराकार के गुण निराकार होते हैं कथन मात्रता है, तो क्या है तत्वता एक ही क्यूँकी द्रव्य जो होता है न जैसे द्रव्य दिखता है उसी प्रकार उसके गुण दिखते हैं तो साकार के रूप में द्रव्य दिखता है तो साकार के रूप में उसके गुणों को मानते हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साकार द्रव्य के गुण निराकार होते हैं ऐसा कथन नहीं होता है क्योंकि वो गुण उसी में रहते हैं इसलिए वो दिखते हैं तो ये भी दिखते हैं यही मानना पड़ेगा हम हाँ, विचार कर लेना ठीक है हाँ जी संयोग विभागेश नई नियम ये संयोग और विभाग में ये नियम नहीं लागू होता है संयोगजह संयोगो संयोग विभागज विभागस्तुव संयोगज संयोग विभागज विभागज तो होता ही ये न छुन संयोग विभाग जो है संयोग विभाग की अपेक्षा नहीं रखता तैस न संबध्यते गुण संयोग विभाग के साथ गुण संबंध नहीं होता है कर्म तो संयोग विभागान भवति। कर्मतो अन्य सदपी तेजाम कर्म तो कर्म, कर्म तो संयोग विभागान संयोग विभागान संयोग विभाग की अपेक्षा न रखता हुआ अनपेक्ष सद अपेक्षा न रक्तव भी तेजा कारण संयोग विभाग के कारण बनता है इसलिए कर्म तो वैधर्म्य गुण गुण का कर्म से वैधर्म्य पकड़ में आ रही कार्यद्रव्य स्वरण द्रव्याण संयोगम अपेक्षते कार्यद्रव्य जो है अपने कारण द्रव्य द्रव्यों के संयोग की अपेक्षा रखता ही हैव्यम तक द्रव्या भविष्य जब तक कार्य द्रव्य है तब तक कारण द्रव्यों का संयोग वहां होना ही चाहिए अगर कारण द्रव्यों का संयोग वहां नहीं रहेगा तो कार्य द्रव्य अपने स्वरूप नहीं रह सकता तो जब तक कार्य तब तक उसका संयोग संयोग को रहना पड़ेगा यदवा अथवा कारण द्रव्याण संयोग तावदेव कार्य द्रव्य स्थिति अथवा ऐसा भी आप कह सकते हैं जब तक कारण द्रव्यों का संयोग होता है तब तक कार्य द्रव्य की स्थिति बनी रहती है और कारण द्रव्यों का संयोग नहीं रहा तो इसका मतलब कार्य द्रव्य नहीं रहा इसका कथन है पर वहां पर कर्म की ऐसी स्थिति नहीं है कर्म जो है संयोग विभाग उत्पन्न करता है नष्ट हो जाता है उसको वहां रहना कोई जरूरी नहीं है संयोग को उत्पन्न किया समाप्त हो गया वियोग को उत्पन्न किया समाप्त हो गया उसको वहां रहना कोई जरूरी नहीं है इसलिए अनपेक्ष कारण ये एक अर्थ है अनपेक्ष कारण का दूसरा एक अनपेक्ष कारण है सीधा अनपेक्ष कारण सीधा कारण बनता है हाँ बिना दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं रहती यहां पर मतलब संयोग को उत्पन्न करने में कर्म को किसी और कारण की अपेक्षा नहीं है वो सीधा ही संयोग को उत्पन्न करता है सीधा ही विभाग को उत्पन्न करता है पर गुण में ऐसा नहीं है कर्म जो है अनपेक्ष कारण है अनपेक्ष कारण का मतलब है कर्म संयोग को उत्पन्न करता है और गुण को उत्पन्न करता है बीच में किसी को अपेक्षा नहीं रखता कोई और कारण बने संयोग को उत्पन्न करने में विभाग को उत्पन्न करने में जैसे शब्द-शब्दों करता है, ऐसे कर्मा संयोग दूसरी किसी चीज की आवश्यकता आवश्यकता। अन्य कारण की अपेक्षा नहीं तो है, के में है नहीं जो द्रव्यों का संयोग हो रहा है ना वो संयोग किस कारण से हो रहा है कर्म के कारण से कारण हो रहा है हाँ तो लेकिन में कारण नहीं बनेगा। नहीं, देखिए पहले इस बात को वो द्रव्यो में संयोग हो रहा है ना दो द्रव्य संयुक्त तो हो रहे हैं द्रव्य तो हैं, द्रव्यो में संयोग हो रहा है वो तो साध्य है वो तो साध्य है उसको कारण थोड़ा बनाना है आपको मतलब द्रव्यो में संयोग हो रहा है ना तो वो तो साध्य है इन दोनों के बीच में जो संयोग हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है कर्म के कारण से यही कहना चाह रहे तो फिर आप द्रव्य को क्यों ला रहे साध्य को कारण थोड़ा बनाओ गया इधर उधर जा रहे भाई द्रव्यों में ही संयोग हो रहा है ना वो तो साध्य है साध्य को कारण में मत लाओ द्रव्यों में तो संयोग वही तो साध्य है द्रव्यों में द्रव्यों को जोड़ना है मतलब द्रव्यों को जोड़ने में द्रव्य कारण है ऐसा थोड़ा कहते हैं वो तो साध्य है इस साध्य को सिद्ध करने का जो कारण है वो कर्म है ये कहना चाह रहे असमवाई कारण को बता क्योंकि कर्म असमवाई कारण है ना संयोग को उत्पन्न करता है विभाग को उत्पन्न करता है इसलिए इसको अनपेक्ष कारण अनपेक्ष शब्द के दो अर्थ है एक तो उत्पन्न करके वहां नहीं रहता है ये भी अनपेक्ष कारण इसका नाम इसको अनपेक्ष कारण कहते यानी उसकी अपेक्षा वहां रहे क्योंकि संयोग को उत्पन्न किया तो कारण को वहां रहना चाहिए ऐसा कर्म के साथ नियम नहीं है संयोग को उत्पन्न करके वो चला जाए कोई को दिक्कत नहीं उसके बिना भी संयोग रह सकता है यह अनपेक्ष कारण एक अर्थ और दूसरा अनपेक्षिक अर्थ है कि संयोग को करने में और किसी कारण की अपेक्षा नहीं है वो सीधा ही संयोग को उत्पन्न करता है इसको भी अनपेक्ष कारण कहते हैं है है। संयोग में केवल कर्म ही असमवाय कारण है और कोई नहीं अगर कोई है तो फिर उस कर्म में अपेक्षा है ना उसकी उसके बिना संयोग नहीं हो सकता ये माना जाएगा फिर अनपेक्ष नहीं बनेगा फिर उसपेक्ष बनेगा वो सब तो द्रव्य है ना वो तो समवाय कारण होंगे कोई निमित्त कारण होंगे समवाय कह रहा हूँ निमित्त कारण होंगे बाकी कारण बन सकते हैं असमवाय नहीं बनेगा वही धर्म में बता रहे केवल हाँ वही धर्म में बता रहे उत्पन्न नहीं करता है ठीक है वैधर्मी वैधर्मी को ही तो बताना है हाँ जी वो तो उत्पन्न नहीं करता लेकिन ये उत्पन्न करता यही वैधर्मी है इसमें कर्म में और गुण में हाँ जी आगे चलें, कारण द्रव्याणी निजस्थित निजस्वरूपे व विभागम अपेक्षते ही कारण द्रव्याणी कारण कारणद्रव्य जो है निजस्थित अपने निज स्थिति में यानी निजी स्वरूप में रहना है उनको तो विभाग अपेक्ष विभाग की तो अपेक्षा रखते ही कारणद्रव्य जब अपने रूप में आना चाहते हैं तो विभाग हुए बिना अपने निजी स्वरूप में नहीं रह सकते कारणद्रव्य संयोग विभागान विहायतु खलु खाल अन गुणान गुना अपेक्ष अपेक्षेरन संभव हाँ संयोग विभाग इन दोनों को छोड़कर के खलु निश्चित रूप से अन्यान गुणांग गुणा अपेक्ष बाकी गुण दूसरे गुणों की अपेक्षा अवश्य रखेंगे ऐसा संभव है यथा जैसा कि उदाहरण से समझा रहे यथा रूप रूपम स्पर्शम अपेक्षते रूप गुण स्पर्श की अपेक्षा रखता है य रूपम तत्र स्पर्श स्पर्शेना अपनी भवितव्यम एवं यदि एवं भवति यानी संयोग गुण संयोग विभाग को छोड़कर के बाकी गुण जो न एक दूसरे की कहीं अपेक्षा रख सकते हैं उसके बिना वो नहीं रह सकता जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने जहां रूप गुण है तो वहां स्पर्श गुण होना ही चाहिए ऐसा संभव नहीं है जहां रूप है और स्पर्श ना ऐसा नहीं हो सकता चाहिए तो स्पर्श भी साकार है स्पर्श का भी आकार रहेगा रूप का भी आकार रहेगा और गृह का भी आकार और जिसमें पांचों को मतलब कौन से, से और छह ठीक है ठीक है हा जी तो अंतिम बात इन्होंने कहा कि स्पर्श जहां रूप हो वहां स्पर्श का होना आवश्यक है पर जहां स्पर्श हो वहां रूप होना आवश्यक नहीं मतलब जहां रूप है वहां स्पर्श अवश्य होगा लेकिन जहां स्पर्श हो वहां रूप हो ये कोई जरूरी नहीं वाई। वाईू है जैसे वायु है वायु का स्पर्श है वहां लेकिन वहां रूप नहीं है आकाश में कहा रूप है वो आकाश नहीं है आकाश का मतलब ये समझ लीजिए खाली स्थान स्पेस वो जो जो भी दिख रहा है वो पानी और धूल आदि का जो मिलावा रूप है ना वो है दिख रहा है उसको आकाश नहीं आकाश तो ये भी है है सारा आकाश है। मैं आकाश मैं में बैठा तो दिख <laughs> नहीं दिखने का मतलब खाली जगह ये कह रहा हूं। खाली जगह दिख, दिख रही है खाली जगह दिख रहा है इसका मतलब है यहां कोई वस्तु नहीं है इसलिए खाली अवकाश है वो तो अवकाश है अगर कुछ होता तो पदार्थ होता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए वो अवकाश हाँ जी हाँ अवकाश ही आकाश अवकाश नहीं दिख रहा है वहां कोई पदार्थ नहीं है ये है बस पदार्थ नहीं है ये दिख रहा है चल मत करो वहां पदार्थ नहीं है ये दिख रहा है।, है, है हाँ जी हाँ जी अब सूत्रार्थ लिख लीजिएगा जी सोलवा गुण द्रव्याश्रय ही होता है गुण में गुण नहीं होता है या गुण में गुण नहीं रहता है गुण में गुण नहीं रहता है संयोग और विभाग में सापेक्ष कारण बनता है सापेक्ष कारण बनता है अर्थात परंपरा से कारण बनता है सीधा कारण नहीं बनता ये इसका विपरीत है चले अधुना लक्षणम किस तस्य द्रव्यगुणाभ्यां वैधर्म्यम उचित अब दोनों के लक्षण बताकर के कर्मणा लक्षणम कर्म के लक्षण को बताया जा रहा है अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं उस कर्म का द्रव्य और गुण से वैधर्म्य को बताया जा रहा है बोलिए एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेश अनपेक्षणम अनपे इति कर्म लक्षणम ये कहते हैं एक द्रव्यम कर्म का पहला लक्षण बता रहे हैं एक द्रव्यम एक द्रव्य निष्ठ होता है कर्म सदा एक ही द्रव्य में रहता है अर्थात दो द्रव्यों में नहीं रह सकता एक कर्म दो द्रव्यों में नहीं रहता कर्म एक द्रव्य में ही रहता है पहला लक्षण फिर कहा अगुणम अगुणम का मतलब गुण नहीं होता है या कर्म में गुण नहीं रहता है कर्म गुण नहीं होता है या कर्म में गुण नहीं रहता है अगुणम कर्म संयोग विभागेशु अनपेक्षण संयोग विभाग की उत्पत्ति में अनपेक्षित कारण होता है उसको कर्म कहते हैं कर्म कर्म कर्म में में गुण नहीं नहीं होता है, है, है कभी दूसरे को भी कर सकता। रहता तो तो एकत्व उसमें ना, क्या तो है उसके अंदर, कर्म में रहता नहीं वो आप आप वो द्रव्याश्रित तो होता है एक कर्म जो बोल रहे हो ना वो एक कर्म द्रव्य के आश्रित से बोल रहे हैं ना कि वो गुण कर्म में रहता इसलिए एक कर्म बोल रहे हैं कर्म तो एक है लेकिन वो एक कर्म द्रव्य के आश्रय से बोल रहे हैं क्योंकि गुण द्रव्य में रहता इसलिए जैसे एक गुण जैसे आप कर्म के लिए कह रहे हैं तो गुण एक गुण जो बोलेंगे ना ये एक गुण है तो वो जो एक जो गुण बोल रहे हो ना वो एक गुण द्रव्य के कारण से बोल रहे हैं। हाँ है? गुण के लिए बोल रहे हैं? ये ये क्या है विकल्प वृत्ति है और कुछ नहीं इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं जैसे चौबीस गुण होते हैं ये विकल्प वृत्ति है क्योंकि गुण में गुण थोड़ा होता है फिर भी चौबीस जो बोल रहे हैं वो द्रव्याश्रित को क्योंकि वो चौबीस जो है द्रव्य में, में रहती है मतलब संख्या द्रव्य में रहती है गुण में नहीं रहती है एक गुण कहते हैं वो द्रव्य के कारण से कह रहे हैं, द्रव्याश्रित होता है क्योंकि जी नहीं हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि पहली बार सुन रहे विकल्प वृत्ति है गुण में गुण नहीं रहता ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया ना तो फिर आप संख्या गुण को गुण में क्यों मानते हैं कैसे कह सकते जब गुण में गुण रहता नहीं है गुण में गुण नहीं रहता तो एक उस गुण में गुण नहीं रहता तो एक तो है वो गुण कोई तो होगा तो द्रव्य के कारण से एक गुण कह रहे हैं आप केवल गुण अलग से आप दिखा ना एक गुण को अलग दिखा तो आत्मा को भी नहीं सकते कि ये आत्मा नहीं इधर उधर मच जाइये <laughs> जिसको आप एक कह रहे हो पर है वो एक एक जिससे आपको कहना पड़ रहा है तो तो तो द्रव्य में ही है वो एक भी जैसे गुण द्रव्य में आपको दिख रहा है तो एक भी द्रव्य में ही दिखेगा एक एक एक शब्द शब्द शब्द शब्द बोला एक शब्द बोला बोला वो तो तो है उस के अंदर शब्द भी गुण, है, के भी गुण है। में गुण नहीं रह सकता है, है। का दे यहां आकाश है ना क्योंकि शब्द भी आकाश में ही है शब्द रहता है ना एक जो है एकत्व एकत्व एक में रहता है उसमें कोई आपत्ति नहीं एकत्व को रहने में कोई आपत्ति नहीं वो गुण नहीं है याद रखना वो जाति है जाति तो रह सकती है जैसे गोत्व रहता है गोत्व जैसे गुणत्व गुण में रहता है कर्मत्व कर्म में रहता है द्रव्य द्रव्य में रहता है में ये जाति है जी तो एक में रहता है, वो एक किस में रहता है, गुण शब्द के अंदर रहता है वो एक जो है एक संख्या गुण है याद रखना एक गुण है ना हाँ एक गुण है एक गुण है मैंने एक शब्द बोला नहीं मैं ऐसा अगर आप कहेंगे तो गुण गुण में रहता ये माना जाएगा <laughs> वो नहीं रहता है उसमें क्योंकि वो द्रव्य में रहता है आकाश में रहेगा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है आपको सिद्धांत तो कहीं से तो पता लगेगा ना क्योंकि जिसको आप एक कह रहे हो वो एक आपको कैसे आपको पता लगा कि ये एक है केवल कथन मात्र से वो एक थोड़ा बन जाएगा जैसे इसको एक आप कह रहे हैं किस आधार पर कह रहे हैं एक क्योंकि ये द्रव्य है इसके आधार पर वो एक यहां पर आपको दिखाई दे रहा है द्रव्य के कारण से एक है द्रव्य नहीं है तो एक नहीं हो सकता ये याद रखना हाँ बताओ अगर ये यह, यहां आपको द्रव्य नहीं दिख रहा है तो उसके बिना आपको गुण कहां से एक कहां से पता लगता है आपको एक पता लग रहा है द्रव्य के कारण से गुण भी पता लगता है द्रव्य के कारण से द्रव्य नहीं है तो गुण का कैसे पता लगेगा क्योंकि द्रव्याश्रय ही है ना गुण इसलिए द्रव्य के कारण से गुण पता लगते हैं आपको द्रव्य के कारण से कर्म पता लगते हैं आपको भाई एक नहीं जो आप बोल, बोल रहे हो ना ये एक किस आधार पर बोल रहे हैं यही तो हमारा प्रश्न है ना एक बोलने का आधार क्या है क्यों कैसे आप एक बोल रहे हो इसको थोड़ा समझ लो आप पहले जिसको आप एक कह रहे हो एक किस आधार पर कह रहे हो इसका उत्तर आपको बताना पड़ेगा केवल हाँ एक तो एक जी दोस्तों तो आधार तो बताना पड़े एक क्यों बोला आपने दो क्यों नहीं बोला तीन क्यों नहीं बोला पांच क्यों नहीं बोला एक ही क्यों बोला तो एक का आधार बताना पड़ेगा एक बोलने का तब आपको द्रव्य को लाना पड़ेगा तो वो द्रव्य में एक रहता है द्रव्य के कारण ही एक बोल रहे हैं आप केवल गुण आपको दिखता ही नहीं स्वतंत्र रूप से कोई गुण रहता ही नहीं तो एक गुण कैसे बोल सकते हैं इसका उत्तर दो इस पर विचार कर लो पकड़ में आए आपको हाँ जी नहीं आया पकड़ में तो हाँ तो विचार, विचार कर लो तो स्पष्ट होगा ये ये तो है ही क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि जब आप एक किसी को बोल रहे हो ये उसका आधार तो बताना पड़ेगा एक क्यों बोल रहे हैं आप उसको सोचिए ना आप पांच बोलो दस बोलो पचास बोलो आप कितना ही बोलो उसका आधार बताना पड़ेगा क्योंकि आप सऊ कैसे बोला है आपने किस आधार पर आप सऊ बोला है केवल गुण सव है तो गुण स्वतंत्र तो दिखते नहीं है कहीं भी ये तो आप इस बात को मानते हैं कि कोई भी गुण द्रव्य में रहता है तो ठीक है ना तो अब आपने एक या दस पचास जो बोला है उसका बोलने का आधार क्या है क्यों आपने पचास बोला क्योंकि पचास द्रव्य थे इसलिए आपने पचास संख्या बोला है क्योंकि उन पचास द्रव्यों में ही पचास संख्या रहती है इसलिए आपने पचास बोला और एक बोला है तो भी वो एक भी उस द्रव्य को देख करके ही बोला आपने द्रव्य के आश्रित ही रहता इसलिए आपने एक बोला वहां तो पर भी चौबीस हाँ चौबीस द्रव्यों में रहेंगे फिर चौबीस गुण हाँ जी आवश्यक नहीं है मतलब चौबीस जो भी रहेगा वो द्रव्य के आश्रित रहेंगे जहां भी चौबीस आएंगे वो द्रव्य द्रव्य होना चाहिए जहां भी आप चौबीस लाओगे उस तो चौबीस को आधार चौबीस के आधार को आपको द्रव्य लाना ही पड़ेगा कहीं तो रहेंगे वो चौबीस संख्या कहीं तो रहना पड़ेगा ना उसको तो कहां रहेंगे द्रव्य में रहेंगे ऐसा क्योंकि स्वतंत्र रूप से तो रह नहीं सकता संख्या वो चौबीस को कहीं तो आपको बिठाना पड़ेगा ना तो किस में बिठाओगे द्रव्य में बिठाएंगे इसलिए आप एक बोलो या चौबीस बोलो उसके आधार आपको द्रव्य को लाना ही होगा इसलिए गुण गुण में नहीं रह सकता ये सिद्धांत है इसलिए गुण एक गुण जो बोला जा रहा है जहां एक गुण वो एक भी द्रव्य में रह रहा है वो गुण भी द्रव्य में रह रहा है जिसको आप एक रूप गुण बोल रहे हैं ना जैसे एक रूप गुण है तो वह जो रूप एक जो रूप जो है द्रव्य में रह रहा है वो रूप तो उस रूप द्रव्य में रहे रह रहे हैं तो वह एक भी द्रव्य में रह रहा है ऐसा आ, ये तो आपको बार बार सोचना पड़ेगा तभी आपको थोड़ा दिमाग बना बनाएगा एकदम पकड़ में नहीं आता है जी अगर हमने ये बोला दो गुण जो है दो जो संख्या है वो भी द्रव्य के आश्रय में यही आपके क्या दो संख्या दो संख्या भी द्रव्य आश्रिती है द्रव्य में ही रहेगा वो एक द्रव्य में रहे चाहे दो द्रव्यों में रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है पर जहाँ रहेंगे वो द्रव्य में रहेंगे ऐसा एक ही है और गुण दो हाँ तो वो होंगे तो, उसमें क्या दे वो संख्या गुण है तो एक ही द्रव्य में रहेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं वो रहे है संख्या बोल रहेगी और रहने दो एक ही संख्या कितनी संख्या है एक द्रव्य में रह सकते हमें कोई आपत्ति नहीं द्रव्याश्रित होना चाहिए क्योंकि आत्मा में हम कहते हैं ना आत्मा में दस गुने है पचास गुण ईश्वर में असंख्य गुने ठीक है असंख्य गुण गुण है वो तो असंख्य रह सकती ईश्वर में ईश्वर में न्याय भी है ईश्वर में दया भी है ईश्वर में करुणा भी है ईश्वर में शक्ति भी है ईश्वर में बहुत कुछ है तो वो सारी संख्या जो भी आप बोलेंगे वो सारी संख्या उसी ईश्वर रूपी द्रव्य में इसमें क्या दिक्कत है द्रव्य में होने चाहिए द्रव्य से बाहर नहीं रह सकता हो रही है कुछ वो तो सोचना पड़ेगा आपको बार बार सोचेंगे तो धीरे धीरे आपको स्पष्ट होगा ठीक है हाँ कोई दिक्कत नहीं है तो है हम क्या कह सकते हैं? तो है ये दोनों की वैरायटी है, है। हा नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। मतलब ये जो 24 गुण बताए ना ये 24 प्रकार हैं। यहां इन द्रव्यों में 24 प्रकार के जैसे रूप एक प्रकार है लेकिन रूप में भी अनेक रूप होते हैं ना जाति के रूप में यहाँ पर ये जो 24 गुण है ये कर। जैसे रूप एक गुण है तो एक मतलब ये रूप जाति में एक रूप है वैसे तो रूप तो अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं ठीक है ना जैसे रस है रस जाति के रूप में एक रस है लेकिन रस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं छे होते हैं अनेक तो है ना था था था। हाँ तो इस, इसलिए वो जाति के रूप में एक रस है ऐसे गंध भी जाति के रूप में एक ऐसा सारे ईश्वर के इसी में में। तो। किसमें? नहीं उसके अलग है ईश्वर तो के होंगे नहीं ईश्वर से एक तो अलग है चौबीस से ज्यादा चौबीस से ज्यादा हाँ तो होते हैं जी ईश्वर में नहीं वो तो वो आठ जो बताए होंगे ना वो तो जैसे एकत्व तत्व है एक गुण है वो एक है मतलब ईश्वर एक है तो एक संख्या गुण ईश्वर में है इस रूप में वो बताया है ईश्वर के तो अनंत गुण हैं नहीं वो भाष्यकारों ने जैसे वैशेषिक अपने उदयवीर शास्त्री जी ने किस किस में कितने गुण होते हैं वो दिखा ना उस रूप में उन्होंने बताया वहां पर आठ का मतलब ये जैसे आठ प्रकार चौबीस में से आठ गुण ईश्वर में रहते हैं ये दिखाया है इन में में से ईश्वर रहते हैं ऐसे उन्होंने दिखाया है वहां पर हाँ जी हाँ इन्हीं चौबीसों में से बताया मतलब इन चौबीसों में से किसके किस पद्रव्य में कितने कितने रहते हैं वो बात कही हाँ जी चले आगे एकम द्रव्यम की बात हो गई एकम अगुणम भी बोला है मतलब कर्म में गुण नहीं रहता अगुणम कर्मा, संयोग विभागेशु अनपेक्ष कारणम और संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण वाला है ऐसे को कर्म कहते हैं अनपेक्ष।, अनपेक्ष का मतलब है जैसे कर्म संयोग को उत्पन्न करता है तो अन्य कारण की अपेक्षा नहीं वहां पर खुद स्वतंत्र होकर के संयोग उत्पन्न करता है हाँ जी फिर एकम द्रव्यम यश्रय तद एक द्रव्यम एक द्रव्यवर्ती एकम द्रव्यम एक द्रव्य वाला यस्य आश्रय जिसका आश्रय है ऐसा कर्म तद एक द्रव्यम एक द्रव्यवर्ती वो एक द्रव्य में रहने वाला है एकम द्रव्यम य एक है द्रव्य जिसका यानी जिस कर्म का आश्रय इति तद एक द्रव्यम उसको एक द्रव्यम कहते हैं अर्थात एक द्रव्यवर्ती एक द्रव्य में रहने वाला कर्म एक द्रव्यम आश्रयत् सद एक कर्म बोति एक एक द्रव्य का आश्रय लेता हुआ एक कर्म वो एक एक कर्म होता है न खु अनेक द्रव्यवर्ती भवती एकम कर्मा एक कर्म अनेक द्रव्यो में नहीं रहता दो द्रव्यों में एक कर्म नहीं रहता ये हाँ जी किसी भी समय में हो समय की कोई बात नहीं है पर कोई भी समय हो एक कर्म एक ही द्रव्य में रहेगा एक कर्म दो द्रव्यो में नहीं रहता ये कहना चाहते हाँ जी हाँ जी एक एक कर्म एक कर, यानी आपका कर्म अलग है आ, इसका अलग है जैसे आप बस में बैठे हैं बस गमन कर रही है ठीक है बस जा रही है तो बस का कर्म अलग है आपका कर्म अलग है मतलब आप भी गमन कर रहे हैं ना गति तो आप में भी हो रही है ना बस के साथ साथ आप भी एक द्रव्य है बस भी एक द्रव्य है ठीक है ना नहीं आप बस के साथ साथ आप भी जा रहे हैं ना क्योंकि वहाँ दो द्रव्य है ना दो क्या बस में मान लीजिए साठ व्यक्ति बैठे हैं और उन साठ में मान बीस माता है और बीस माताओं के गोद में बीस बच्चे हैं ठीक है ना छोटे छोटे बच्चे उस स्थिति में साठ और आ, बीस बच्चे अस्सी और एक बस, बस ठीक है ना खेड़ी एक बस का ड्राइवर <laughs> अगर खिड़की को अलग माने तो उसके भी कर्म है वो अलग अगर उसको पूरे बस को एक ही मानेंगे तो एक समझ लेना कोई दिक्कत नहीं। उसका अंग अगर मानना चाहते हैं आप तो हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन उसको अलग अगर मानते हैं तो उसका अलग कर्म होगा ये मानने से मानने से मतलब अलग है तो अलग ही है उसमें अलग उसको एक कैसे मानोगे आपके मानने से हम कह रहे हैं क्योंकि आदमी अलग है बस अलग है तो उसको एक नहीं मान सकता अलग अलग है तो उनके अलग अलग कर्म माने जाएंगे कर हाँ तो ये दो है, एक कर्म नहीं, नहीं कर्म वो एक कर्म नहीं है यही तो कहना चाहते हैं का कर्म अलग है उसका कर्म अलग है आपको ऐसा लग रहा है वो संयुक्त है ना उसके साथ में ये तो कहना चाहते एक द्रव्य आश्रय होता है कर्म एक कर्म एक ही द्रव्य में रहता है दो द्रव्यो में नहीं रह सकता है तो कि पहले आपने जैसे बस का उदाहरण दिया जैसे बस में अस्सी लोग बैठे हुए हैं तो अगर तो इसी उदाहरण के हिसाब से अगर देखें कि हाथ से ये कागज नहीं जा रहा है तो यहाँ पर अगर दो कर्म है अगर हमें ऐसा बोल रहे हैं तो फिर बस में अस्सी जा रहे हैं तो अस्सी कर्म है तो, तो, हाँ, के, के तो, तो, हाँ, तो, तो अगर उस, उन दोनों चीजों को फिर एक देखें तो फिर उसी तरह, तो उस तरह की यहाँ पर एक कर्म हाँ एक ही कर्म इसलिए तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर उन दोनों को अलग नहीं मानते क्यूँकी अगर ये दो कर्म ये कहना चाहेंगे मैं उनकी बात को आगे उनके प्रश्न जो आएगा ना उसको ध्यान में रख करके मैं उत्तर दे रहा हूँ हाँ? मान लीजिए ये एक कर्म है या दो कर्म है हाँ? तो मैं कहूँगा हाँ एक ही कर्म है तो ये कैसे जी ये अलग है ये अलग है ठीक है ना इसलिए मैं अलग अलग कर्म बोल रहा हूँ अगर आप इन दोनों को एक मानते तो मेरे क्या आपत्ति एक ही कर्म है दोनों अलग अलग को एक एक मानते दे अगर आप उन दोनों को जोड़ के, के एक बना रहे हो तो फिर वो दो नहीं कहेंगे फिर बाद में आप ये आक्षेप नहीं करेंगे ये दो अलग अलग है जी ये नहीं कहेंगे वो एक ही मानेंगे तब तो हमें कोई आपत्ति नहीं अगर उनको अलग अलग मानते फिर अलग अलग कर्म मानना पड़ेगा ये हम मैं कहना चाहता हूं अगर पूरे बस में जितने भी बैठे हैं पूरे बस को एक ही मानते हैं आप हमें कोई आपत्ति नहीं एक ही तो एक ही कर्म हो रहा है लेकिन आप ये कहते नहीं जी बस अलग है और आदमी अलग है तब ठीक है उसका कर्म अलग है इसका कर्म अलग है तब हम ये कहेंगे ये कहना चाहता हूं पर एक द्रव्य में एक कर्म होता है ये मेरा अभिप्राय है चलिएगा हाँ जी ठीक है आ तो फिर इसको इतना ही रखो और आपका समय ही हो गया ओंकार करते हैं बस यही सूत्र सूत्र अर्थ हुआ है ऐसा मान लीजिएगा यानी एक एकम द्रव्यम आश्रय सद एक कर्म भवति न कलु खु अनेकद्रव्यवर्ती एक कर्म या तक हाँ जी तो हाँ कैसे भी मान लो आप मेरे कोई आपत्ति नहीं तो है हाँ तो जी करता तो नहीं हाँ जी इस दर्शन में क्या है हाँ हाँ हाँ तो कोई बात नहीं हाँ, में हाँ बादश में कोई बात नहीं शब्द के प्रसंग में आया होगा शब्द के वो तो ठीक है उसमें कोई आपत्ति नहीं है हमको वो तो नष्ट होता है इसलिए क्षणिक उसमें आपत्ति नहीं है शब्द उत्पन्न हुआ ना अगले शब्द को उत्पन्न करके नष्ट होता है ठीक है ओंकार हाँ जी कुछ कह रहे हैं? कोई ओम बोला होगा इसलिए अच्छा डकार लिया ओ। को प्रणाम